क्या तो है मनसाह संकल्प आदि रूप संकल्प विकल्प आदि ग्रहण का करना, करना। उसका भी जो ईशन मन नियंत्रित करता है उसको कहते हैं मनीट मनीट मनीषा मनीषा मनीषा कया इसी मनीषा हृदय मनीषा अविकल्प्रिया कहने का मतलब वो जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है क्या कर देगा उस मन को अविकल्प असंकल्प रूप बना देगा अविकल्प्रिया कर इसलिए अविकल्प स्वरूप प्रदान करने वाली उस पुष्प दीजिए द्वारा मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शन मनसा मनन रूपी मनसा मैंने मन इंद्री लेना नहीं मना मनसी मनासी मनसा ऐसा नहीं यहाँ पर सर्व धातु भी असुन प्रत्यय मनो बोधने धातु से असुन कर दिया धात में ही मैने अवबोधनम अर्थ में ही है अर्थात मननम अर्थ में स्वार्थिक सार्वदत्व जो उड़ादी है वो समृत्यांत मनस शब्द है जिग्री वाचक नहीं इसलिए मन सा मन मरन रूपेणा सम्यक दर्शन अभिक्लिप्त हो अभि समर्पित हो अभी प्रकाश देखिए तो। अभिक्लिप्त का मतलब वह तो सम्यक दर्शन से ही प्रकाशित होता है बुद्धि में तभी सम्यक दर्शन जो है उत्पन्न हो सकता है बुद्धि तभी वास्तविक मनन कर सकती है अपना भी कारण भूता अपना भी अस्तित्व अपना भी प्रियता अपना भी जो है आनंद रूपता का ही जो ग्रहण करने की जो चेष्टा उसी समय कर सकती है आत्मा ज्ञातुम शक्ति देती वाक्य इस प्रकार से ही उस आत्मा को आप जान सकते हैं इस तरह से जोड़ लेना पड़ेगा जो मंत्रस्थ नहीं है तुम आत्मा रम ब्रम तत् बस इसी को वो यह जो आत्मा है हमारी वही ब्रह्म है इस प्रकार से जो जीव जीवरो ग्रहण कर लेता है ये विधो अमृता लोग अमृत भाव को प्राप्त करते करतीन मनिट कथम प्राप्त थे अरे लेकिन ऐसा बुद्धि की कैसे हो हैं है? बुद्धि को भी तो ऐसे बनानी पड़ेगी ना फिर जब मन पर शासन करे अब तो बुद्धि उल्टा जो दासी बनी हुई है मन का दासी है ना अभी तो जो मन कहे वही कर रही है बेचारी दासी तो हुई तो भाई जो स्वामिनी थी वो दासी हो जाए तो नौकर तो क्या का करेंगे नौकर मालिक हो जाएंगे नौकर उल्टा मालिक मा हो जाएगा जब स्वामिनी खुद ही दासी बन जाएगी तो वही हालत हम लोगों का सबका साथ है ये नवकर बाबा जो मन है ये मालिक हो गया और स्वामिनी बुद्धि दासी बनकर उस नौकर जो मालिक बना हुआ है उसके ही कथन के आधार पर सारे काम कर रही है लेकिन उसको उल्टा आप कैसे करें स्वामिनी है तू तू दासी नहीं ये उसको समझाएगा कौन बुद्धि में अक्ल लाना जरूरी है ना बुद्धि को भूल गई है ना वो वो जिदिन समझ लेगी कि मैं स्वामी नहीं हूँ मैं दासी नहीं अरे ये तो नौकर है मालिक को बदमाश आओ उसको पटका रही नौकर है नौकर बने रहो हैगी नहीं तभी तो कंट्रोल करेगी जब उसके पहले समझ में आने जब मैं स्वामी हूँ मैं दासी नहीं ये, ये उसको समझ में आवे तब ना बहुत सुंदर दृष्टान्त इसके लिए देते है एक बार एक राजकुमारी थी तो वो राजकुमारी जो है बड़ा पूजा पाठ भजन करने वाली थी एक बार एक संत और संत दरबार में बैठ करके सत्संग दिए तो राजा सुन रहे थे सब सुन रहे थे रानी राजकुमारी पर्दे के पीछे पहले जमाने की कहानी है वो भी सुन रहे थे बड़ा तो प्रभावित हुई हुई राजकुमारी राजा से बड़ा निवेदन करके व्यक्तिगत तौर पर सत्संग के लिए स्वीकार करा लिया और महात्मा जी पहुंचे अकेले कमरे में राजकुमारी महात्मा जी दोनों बैठे थे तो राजकुमारी ने कहा की आपके सत्संग पूरा वैराग्य हो गया है मैं इतना भजन करती हूँ जब करती हूँ ये वो सारा सुनाया इसलिए आप मुझे शिष्या बना लो ताकि मैं भजन के मार में लगना चाहती हूँ चक्कर से निकलना चाहती तो उसने कहा की देखो तुमको हम लेके चले दो बल्टा मेरे गले के, के फांसी लगी और वैसे भी हमारे शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को संन्यास तो हो नहीं सकता तुम चले जाओ किसी आश्रम वाश्रम में जो ऋषियों के आश्रम में और वहां पर अन्य स्त्रियों के साथ रखकर भजन करो तो उसे कहा कि नहीं हमको तो आपसे हमारे प्रभाव हम तो आपसे प्रभावित हैं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा है मैं तो बनूंगी तो आप ही की तो मेरा कोई आश्रम दश्रम तो है नहीं मैं तो फकर बाबा तो नया नया आप कुछ भी उपाय कीजिए आप जाने आपके काम जाने लेकिन हमने तो आपको समर्पण अपने आप को कर दिया है कोई बात नहीं तो हम सोचेंगे उपाय वो और समझ करके उन्होंने एक जडी बूटी घोट गो, घाट के बना दिया और वो चाह खेलती थी विहार करती थी उस जगह पर छुप करके बैठा रहा और जैसे ये खेलते खेलते आई तो उसके सामने पुड़िया फेंक दिया हल्का इसको इशारा इस किसी को दिया खा लेना वो जैसे मुंह में डाली वो लड़का हो गई। लड़का हो गई, अब वो दीवार कूद कर गई सारे गुरु के पीछे चल पड़ी छु चेड़े दो नजन कर रहे दस बारह साल यो बीत गया इधर जो है राजा बहुत दुखी सारा परिवार दुख राजकुमारी गायब खिलती खती पत्नी कहाँ चिली कोई तो बूथ ब्रीत उठा के ले गया होगा कोई कुछ कोई कोई तो ज्योतिषी वंत्र ज्योतिषी प्रतिषी सबसे गए कोई, कोई, सब कोई लाभ नहीं हुआ अब उधर 10-12 साल के बाद में वो महात्मा जी छेड़े के साथ पहुंच गए उसी शहर अब वहां जगह जगह चित्र बना हुआ था पोस्टर जैसे आपके जवन पोस्टर का चिपका हुआ है तो चिपका हुआ था तो जगह जगह राजकुमारी का चित्र उसके जन्मदिवस के समारोह में स्वस्मृति में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सभी जनता जित था और साथ में यही भी था कि यदि किसको पता चले कि मेरी राजकुमारी कहा है जो भी सूचना उसको इतने लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा अब उसकी दिव्य सुन्दरता के सामने जो है वो भूल गई जो बारह साल हो गया ना लड़का होकर गए वो सारा भूल गई थी साल आ गया जन्म में भी तो उसकी वार गई और सुंदर राजकुमारी को देखकर कर कहने लगता है छेड़ बना हुआ जो गुरु यदि आप अनुमति दो तो मैं इसे शादी करना चाहूंगा मैं ढूंढ लूंगा इसको और शादी कर लूंगा महात्मा तो जी हसे क्योंकि महात्मा जी और जानते थे यही वो राजकुमारी है तो उन्होंने देखा यदि हसलियत पता अभी भूत तो गाया है गई है और लड़का हो गया है उस चटी का महात्मे है तो इस तरह से बना हुआ अपने आप को भूल गया कि मैं राजकुमारी हूँ और कहने लगा अब मैं राजकुमार से शादी करूंगा ढूंढ ढांड करके आप हमें जो है थोड़ा आशीर्वाद दे तो हम ध्यान करेंगे पता लगाएंगे कहाँ है वो राजकुमारी तो महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं तो तुम ध्यान करना पता लगाते रहना कहाँ है बेचारा बैठ गया और उस राजकुमारी को ढूँढने लगा अपने ध्यान के माध्यम कहा मिले कही हो तब तो अलग स्व से भिन्न कहीं हो तो राजकुमारी होती तो मिल जाती कहीं पता भी लगता उसे ध्यान से कि अमुख जंगल में है या मुक के पास बैठी हुई है या मुक बंधन में रखा है क्या उसकी गतिविधि सब तो पता भी लग इन स्व तो हैं। हम क्या करे बड़ा परेशान हुआ इतने वो महात्मा जी गुरु जो थे कुछ गोट की दूसरी बूटी क्या है तो बोले की अच्छा पता चला दे रहे हो नहीं? अच्छा ये लो जैसे तो पीकर बैठा उस सार सारी बात ही राजस्मृति आई अपने उस भ्रांति और फिर राजा ने जो है राजा के पास गुरु उसको ले गए और राजा को सौंप दिया और कहा कैसी कहानी तो इस तरह से जिस दिन ये बुद्धि समझ लेगी कि मैं दासी नहीं हूँ मैं स्वामी नहीं हूँ उस दिन ब्रह्म ज्ञान अनायास जाएगा लेकिन समझावे कैसे इस बुद्धि को कौन सी जड़ी बूटी पिलाया जाए कि ये बुद्धि समझ ले है की मैं क्या हूँ दासी बन जाती है तो निश्चय तो कर लेगी जो मन कहेगा उसी के अनुसार निश्चय करेगी ना निश्चय कर आप, आपका नौकर है मान लो कोई तो आपका नौकर निश्चय नहीं करते जो कोई बात आपके कहे के आदर पर करेगा स्वतंत्र निश्चय करने क्षमता खत्म यही तो भ्रांति कहा कमाल है उसके अपना जो वास्तविक स्वभाव है यथार्थ निश्चय करना वो क्षमता खत्म हो गया अब मन जिन चीजों को दे रहा है उसी को निश्चय कर रहे मन मन दिया घट का चित्र को घट ठीक है घट अस्थि घटो यथार्थम सत्यम अस्ती पकड़ लिया हम देवदत्तेव सत्यम अस्मी पकड़ लिया उसने अब देगा क्या गड़बड़ा गया है ना बुद्धि इसीलिए जो मन लेके दे रहा है उसमें निश्चय कर लेती है जो मालिक दे नौकर तो उसी में निश्चय करेगा ना तो वही हालत यहाँ आपकी अब आप इस बुद्धि को जरी बुद्धि फुलाओ कुछ ताकि जो ये बुद्धि समझ में ले अपने आप को क्या है वो उसका स्वामी नहीं है और मन को दास बना ले और उसको अपने नियंत्रण में रख करके जो है अपने आत्म तो स्वरूप की आवृत्ति भ्रमुण उपासना निर्गुण चिंतन करने की अंदर की वो आगे बढ़े तब जाकर वही प्रक्रिया बता रहे हैं कैसे इसको पकड़ना है सा हिन्द मनिट कथम प्राप्त कर बुद्धि हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है कदर तो योग उच्चत है योग है योग के अलावा योग को अपनाना पड़ेगा जब तक हम प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को विष्णों से हटा करके अंदर लाएंगे नहीं तब तक मन भी अपना जो है शैतानी को छोड़कर के बुद्धि की ओर नहीं जा सकता बुद्धि के शरण में नहीं आ सकता उल्टा ही काम करते यदा पंचावतिष्ठं ज्ञानी मन सा बुद्धिश्च न विचेष्टी ताहु परमाम गति ये है यदा पंच अवतिष्ठं ज्ञानी मनसा स पंच ज्ञानी मनसा सहा अवतिषं पंच ज्ञान पंच ज्ञान इंद्रिया सुस्व स्व विषय ज्ञान सही तो, और मन सही अवतिष्ठ तो, अगर आपने विषय के प्रवृत्त ना होवे विषय ग्रहण करना बंद कर कर दे और बुद्धिश्चन् विचिष्टी और बुद्धि भी आज तक जो मन नहीं दिया था मालटाल उसको लेकर कोई व्यवहार भी न करें बुद्धि के द्वारा प्रदत्त जो विषय ज्ञान उनको लेकर बुद्धि भी कुछ ना करे तब क्या होगी बुद्धि अब स्वतंत्र हो जाए अब उस अब तक जो उसकी पराधीनता थी मन और इंद्रियों का वो खत्म हो जाए जब इंद्रिया या मन देने बंद करेंगे तो बुद्धि को भी एक अवसर मिल जाता है कि क्या हो गया भाई क्यों अभी तक लगातार माल आ रहा था क्या हो गया सोचने लगे गया ना वो आज तक आ रहा था तो अब क्या हो गया क्यों नहीं आ रहा जब वो सजन ले रही तो अपने आप मन पर, मन पर उसकी दृष्टि पड़ेगी मन चुप बैठा है इसलिए चूर्या चुप बैठे हुए हैं इसीलिए फिर वो भी चुप होएगी मैं भी चुप हो गई तो क्या होता है तो धीरे धीरे इसी को क्या कहते धारणा जब प्रत्यार धारणा में सफल हो जाएंगे तो बुद्धि ध्यान लगेगी बुद्धि में बुद्ध ध्यान करने लगेगीम यही परम गति है और कुछ नहीं सभी भी शास्त्र में मोक्ष के लिए मुख्य आधार बताते हैं हर जगह किसी भी शास्त्र पढ़ेंगे प्रत्याहार को जब तक प्रत्याहार नहीं होता है तो आप भले ही जितना भी आप वेशभूषा बदल लो दीक्षाएं ले लो दस गुरु से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुख्य है अपने अंदर है गुरु क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता आपको चोला दे देगा त्रिपुं मंत्रेगा तो और, और कुछ नहीं कर सकता तो पकड़ो। ये सारे है अमुख है, है पूजा करो और क्या करेगा ये तो कोई ग्रंथ पकड़ा देगा कई संप्रदाय वालों में उनके पास न शिव है न सारे ग्राम है न कुछ है वो क्या करेंगे पकड़ो पढ़ते रहे ग्रंथ को कुछ अरे ये तो सिखाओ प्रत्यार कैसे करे और प्रत्यार जब तक तो चेहरे से नहीं होएगा वो ग्रंथ पढ़ के क्या होगा ग्रंथ को बेच देगा हो ग्रंथ को बेचेगा हो चेड़ा कृपा के योग्य होना पड़ता है कृपा देने की चीज नहीं होती है ये उनके अपने हाथ की चीज ही नहीं है जो दे दे बेटा मेरे हाथ जेब मेरा खा ले वो सौ रूपया दे देगा कृपा नहीं दे तो हृदय से स्वतः बहने वाली चीज है यह स्वयं पद्म पदमा शिष्य जब योग्य हो जाता है ना गुरु के मुख से अपने आप बहने लगता है कोई प्रयत्न नहीं होता वो तो स्वयं चल पड़ता है लेकिन शिष्य अपने योग्य होता है अपने आप प्रतिपान कर लेता है ना इतना आसान बात नहीं है जो कहते गुरु ने कृपा कर दिया अरे कर नहीं सकता है देना देना सब झूठा है तुम योग्य बनो उसके सामने खड़े होने की भी जरूरत नहीं स्मरण करने मात्र से ही वो आपके पास पहुंच जाएगा इसलिए मत समझो गुरु देंगे कुछ कृपा दे देंगे कृपा कर देंगे न करेंगे वो न देंगे वो कर भी नहीं सकते दे भी नहीं सकते गुरु के क्या है? जो कर सके दे सके थे वो गुरु ही नहीं है जो कहता है मैं कर दू दूंगा जो कहता है मैं दे दू दूंगा वो समझो गुरु ही नहीं है वो ठग क्योंकि कृपा न करने की ना देने की चीज है स्पष्ट स्पष्ट में बताया, में जब श्लोक सनाया वो स्वयं निश्रत होने वाली चीज है स्वतः ही होता है श्लोकों को रटते हो समझते तो होती क्या है कितना का होंगे श्लोक को समझाता यही कह रहा है क्यों वहाँ भगवान गुरु है अर्जुन है तो गुरु का मुख से कब कहा है जब अर्जुन शिष्य भाव में आया उससे पहले नहीं निकला पहले तो फटकार निकला अन्य जो स्वर्ण की फटकार किया मूर्ख हो तुम तो अपने आपने आपको बड़ा पंडित बन रहा खूब फटकार दिया गुरु एक काम का पड़ गया और गुरु के चरण में शिष्य तुभाव में शरण आत्म हुआ तब तो असली गीता सार चालू होती तो शिष्य अपने आप को योगी बनाना पड़ता है उसको अपने अहंकार को खत्म करना पड़ता है तभी गुरु की मुख से कृपा हृदय से बहता है वो चीज तो इसी को ध्यान रखकर कह रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को समेटिए अपनी चंचलता को अभ्यास है न करो तब कर के अपने आप सारी चीज हो जाती है परमाम गति उसी को, को उस अवस्था को ही परम गति करती वो अवस्था, अवस्था करती है यदा यले काले विषय निवर्तित आनी आत्मनि एव यदा ज्ञानी यदास्मिन काले जिस समय स्विषयों से निवर्तित निवर्तित हो गए और कहा गए वो निवृत्त होकर गए चुप तो बैठ सकते नहीं अच्छा उत्तृष्टिक्षण अपेक्षा है भगवान ने एक क्षण भी बिना वृत्ति का मतलब क्या आत्मा उसकी वृद्धि हो या बार वृद्धि विषय में खत्म विषय सुनना किन्तु आत्मनि एव पंच ज्ञानी पंच इंद्रिया काम ज्ञान श्रद्धा इंद्रिया ज्ञान उन्ते ज्ञान के लिए ही है इसलिए इनका उनको ज्ञान के अवतिष्ट जैसे जो रोड जिसके लिए होता है उस रोड को ले जा रहा भी? ये के लिए जा है जो साधन है उसको साध्य का नाम दे दिया जा जाता है साधन इंद्रिया है किसके लिए थे वो ज्ञान के लिए थे तो उस साधन का भी नाम हमने क्या कर दिया ज्ञान दिया इसलिए मंत्र में ज्ञान आने कहा इंद्रिया को अवतिष्ठे सहा मनसा मन के सहित ये अनुतारी प्रकार की जो बाह्य वृत्तियां थी उनसे अंत करण होती नुद्धि भी जो है निश्चय करने वाली और घटपट का निश्चय करने वाली नहीं रह गई वो घटपट का निश्चय करने का उसका काम बंद हो गया क्यों वो इंद्रिया मन वहां से घटपट देना ही बंद कर दी और वो इंद्रिया अंदर की ओर हो गई अंतर्मुख हो गई है वो, हुई है, वो, वो उसी पीछे तो जाएगा अब तब चाह असलियत पता लग जाता है हम क्या हैं अपना असली स्वरूप क्या है वो तब उस बुद्धि को समझ में आता है स्व व्यापारे नाव चेष्ट जिसकी अनार्यकालीन अवित्या के कारण से जाओ अपनी स्वाभाविक का व्यापार चले आया हुआ था उस व्यापार में चेष्टा नहीं करते न्यापारिय आदर्श स्थिति वो जो अवस्था है आम अवस्था में वाम आ उसी को परम गति करके कहा जाता है इस अवस्था को योग करके लोग कहा करते है यद्यपि वहां भी वियोग है ही अब भी आप अपने आप ने बुद्धि से आत्मा को देखने का अनुभव कर रहे हैं आप आत्मा ही नहीं हुए हैं इसलिए यहाँ पर भी अविद्या तो है वियोग रूप है फिर भी ये इतना पहुंच गया तो समझो पहुँच ही गये इसलिए कहते हैं कहतेमत योग प्रभवाप्योग ही वास्तव में मुक्ति की उत्पत्ति है हर योग ही संसार का लय है प्रभाव आप्य उत्पत्ति लय हो क्य उत्पत्ति कसी च लय मोक्ष मुक्तरुत्पत्ति कल्याण कल्याणस्य उत्पत्ति संसारस्य से लय अविद्या लय अज्ञान से नाशो ताम योगमिति योग मन उस इंद्रियों की ताम क्या है वो ताम उसकी बात क्या कर दे इंद्रिय धारणाम स्थिरा योग मन वो जो इंद्रियों की धारणा है और मन बुद्धि आज किस श्रद्धा है उसी का नाम योग करके लोग कहा पड़ते क्यों क्योंकि तदा अप्रमक अभी तक प्रमाद थी ना डांसी बन गई नहीं और मालिक बन गया था सब प्रमाद में चल रहे थे अब क्या हो गया स्थिति में अप्रमख्त हो जाएगा वो प्रमाद दूर हो गया वो समझ ले कि बुद्धि में क्या हूँ मन अपना समझ लेगी वो क्या है इंद्रिया क्या है सब अपना अपनी योग्यता ये अपने आप को सब समझ लेंगे हमारी अपनी औकात कितनी है तो प्रमाद करना छोड़ देंगे अप्रम जैसे छोकर बहुत उछल कूद करता है खेलता कूदता है क्या परीक्षा का रिजल्ट गोता मार गया फैल हो गया तब घर में डंडा उठेगा सब जान फटकारेंगे समाज में अपमान होगा मित्र लोग हसेंगे तो उसकी प्रमाद अपने आप खतम होगा और अब तैनात कर लेता है अपनी इंद्रियों को मन को बुद्धि को अगले सा खूब डट के पड़ता है तो अपने यथार्थ में है अपना जो भ्रांति के कारण से किया हुआ दोष गलतियों को सुधार लेता है उसी प्रकार से ये मन बुद्धियां और इंद्रिया जो अपने-अपने गलतियां किए हुए हैं आज तक अनाधिकरण अविद्या के कारण से भ्रांति के कारण से अध्यास के कारण से उस भूल को वो त्याग है। हैं और अब अपना ड्यूटी ठीक से करेंगे प्रारंभ कर्मानुसार शरीर चलते रहेगा और विध्यात्मक अनिश्चित तो उनको है बुद्धि कब ये नहीं कहिए मैं कर, कर रही हूँ और अहंकार नहीं बोलेगा मैं कुछ हूँ बल्कि सर सब यही जानते हैं हम सब मित्र हैं वही चुपचाप जो काम करनी है ठीक करो अब सुपर बन जाएंगे तो ब्रह्म वास्तव में सुपर ुसार इन्हें सारे, सारे एक्शंस परफेक्शन के साथ होता है तो वो स्थिति आता है। इसी योगो इसीलिए तुम उसी समय जाकर स्थिति में जो है ना योग कल्याण की उत्पत्ति का कारण हो जाएगा और अज्ञान के नाश का कारण बन जाएगा योगम से योगमेव संत सीम अवस्था यह जो इस प्रकार की अवस्था है इसी अवस्था को योग करके कहा करते हैं है वियोगे वतम यद्यपि असली भी वियोग हो रहा है असली क्या हो रहा है हो गया था सत्या मिथुनी कृत्य भाषिका जैसे ब्रह्म सूत्र किश्वर में लिखते हैं ये क्या है आत्मा और माया एक सत्य एक अनुत दोनों खिचड़ी हो रखा था बल्कि पहले क्या था सत्य और अंडृत का योग था सत्य और अंडत का योग था और अब हुआ क्या सत्य और अंड का वियोग हुआ इसलिए कहते वियोगे वसंतम योग ठीक खुलता कहा जाता है यदि पहले योग था अब हुआ वियोग लेकिन वियोग होने पर क्या कहा जा रहा है योग क्यों क्योंकि योग से आप मतलब है जीव अपने सुरख को पहुंच गया इसलिए इसका नाम योग भी है कोई कह रहे देखो योगमते योग करके मानते हैं वास्तव में था क्या यहाँ वियोगमे वास्तव में वियोग हो गया जो किसी अनादि काल में कभी योग हो गया था ज्ञान अज्ञान का उसका वियोग वास्तव में हुआ इस समय सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षण ही यम अवस्था योगिरा संपूर्ण अनर्थ के संयोग का जो अनाजिकाल में हुआ था उसी के वियोग रूपये अवस्था है योगियों के अंदर होने वाली अवस्था इस अवस्था को इसलिए लोग योग कहा करते हैं यह युद्ध रूप है ये तो स्यामी है या अविद्यापण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठित आत्मा इस अवस्था में ही अविद्या से अध्यारोपण जो हुआ था उससे वर्जित होकर स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाएगा ये जीवात्मा धारणाम आचराम इंद्र धारणाम बाह्य अंत करणा नाम धारणा मित्र बाह्यकर्ण और अंत सकल करण की ये धारणा होनी चाहिए सकल कर्ण अपने हाथ आत्मरूप स्वरूप में ही बंध जाना चाहिए देश बंद में ही हमारे साथ ही बाहियों इंद्रिया अंत जब बंद जाती हैं, उसी का नाम स्त्र इंद्र धाराणाम अप्रमत्त प्रमाद का रह गया प्रमादर समाधान, ना ना प्रमाद तो समाधान प्रति नित्य तम ऐसी समाधान के प्रति नित्य यत्न हो जाएगा इसलिए तदा तस्मिन् काले थे? थे। यदा यद प्रवृत्त योग होती सामर्थ्य दब गोक में नहीं था तदा तो कहा हुआ है मंत्र में इसलिए यदा ध्यान हो जाएगा अपने आप मनी तदा कहने का तात्पर्य वह यदय प्रवृत्त योग जिस क्षण आपके सकल इंद्रियां अंत करणों सहित तो धारणा को प्राप्त कर जाएंगे उस समय योग प्रवृत्ति वास्तविक ध्यान जब वो वास्तविक ऐसी अतः यदा के माध्यम से बात ज्ञापन हो गया नहीं बुद्धि चेष्टा भावे प्रमाद सम्भवस्थित क्यूँकी बुद्धियादियों में चेष्टा के अभाव हो जाने मात्र ऐसी प्रमाद की संभावना भी नहीं रह जाती है जो मन के अनुसार विषयों को लेकर चेष्टा करती रहेगी तब तक, तक प्रमाद तो रहेगा ही जब मन और इंद्रियां ही विषय देना बंद कर रहे आपने ऐसा अभ्यास कर डाला तो बुद्धि में विषयों को लेकर चेष्टा करना बंद कर देगी तब तो अपने आप स्वरूप जोर मुक जाती है तस्माद प्रागेव बुद्धारे प्रमाद अप्रमाद विद्यता इसलिए पहले ही बुद्धि चेस्टा को पहले ही अप्रमादो विद्य अब मत कथन किया गया है अथवा यदय इंद्रियाणाम स्थिर धारण तदा तो निरंकुश अप्रम तत्व ऐसे भी कर लो जब इंद्रियों का जो स्थिर धारणा हो जाएगी उसी क्षण निरंकुश अप्रम तत्व तो उत्पन्न हो जाएगा अतो अ अप्रमत लाभ इसलिए कहा गया उस समय वो अप्रमत हो गया है कुटा क्यों अप्रमत हो गया क्योंकि योगो ही यस्मात ही मैं यस्मात योग उपजनन अपनी अर्थ हो वो उत्पत्ति और नाश स्वरूपा है अतः अपाय परिहार अप्रमाद कर्तव्य है इसीलिए का परिहार अवश्य ही प्रमाद होकर करना ही चाहिए ये इस मंत्र का अभिप्राय चेस्टावशियम चेत ब्रह्म विशेष विशेषतो गृह यही मान लीजिए बुद्धियारी चेष्टा का विषय होता है ब्रह्म तो आप भ्रम कर लेते जैसे घट है बस ये ब्रह्म है ऐसा पकड़ ले सकते थे बुद्धियारी बुद्धियारी हर जो उप्रम आपने कह दिया तो फिर ग्रहण ही होगा नहीं ग्रहण कारण अनुपल मानम ग्रहण का साधन नहीं रह गया इस उपलब्धि होगी नहीं तो ये कहना पड़ेगा नास्ते व्रह्म ब्रह्म है नहीं बुर पक्षी कहता है यदि बुद्धिया चेष्टा का विषय नहीं बनता है ये भ्रम यदि विषय तो ईदम करके मैं ग्रहण कर लेता जैसे घट को ग्रहण करता यदि का विषय नहीं है अरे तो बुद्धि प्रारम हो जाए फिर तो ग्रहण का साधन ही नहीं रह गया अत उस आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता इसलिए हमें कहना पड़ेगा या ब्रह्म नहीं है यद्य कर्ण गौशरम प्रसिद्ध हम क्योंकि इस लोक में इस दुनिया में यही बात प्रसिद्ध है जो मेरी इंद्रिय का विषय हो जाए वही है ऐसा माना जाता है और जो इंद्र का विषय नहीं है विपरीत हम चा असत विषय नहीं होता खपुष्प खरगोश का सिंह है आदमी का सिंह इत्यादि को हम क्या मानते हैं है नहीं असत है ऐसा कहते हैं आकश्चनो योगो इसीलिए आपके प्रतिपादित योग है ना बेकार कोई काम का नहीं क्या फायदा है जब अनुभव होना ही नहीं उसका आपके कहीं भी योग की अवस्था में पहुंच जाऊं और आत्मा तो मैं अनुभव नहीं कर सक सकता अनुभवों के साथ अनुपलब्ध मानव नास्ती थी उपलब्धव्यम ब्रह्म अथवा ये भी हो सकता है अपने तो उपलब्धि का विषय न होने से हमें यह अनुभव करना पड़ेगा आ, क्या ब्रह्म नास्ती ऐसे ही हमारी अनुभव होनी चाहिए प्राप्त किस प्रकार जो पूर्व पक्षी कहने लगता है एकदम उच्चक है तो श्रुति जवाब देती है नहीं अस्तित्व वो उपलब्ध वो ब्रम का अनुभव होता है तुम्हारे कहने बिल्कुल सच्चाई भी है लेन पूर्ण सत्यता नहीं सत्य हमेशा अर्धांगी कार में कहा जाता है तो कुछ हद तक तुम्हारी बात कहना सही है इंद्रिय उपलब्ध नहीं होता इसीलिए इधम ब्रह्म करके हम ग्रहण नहीं कर सकते इतनी बात जो तुमने कहा है उसके लिए हमारा पूरा सत्र हंड्रेड परसेंट मार्क्स मिलेगा इन जो दूसरी बात कही बुद्धि के ब्राह्मण मात्र से ब्रह्म है ही नहीं अनु माना मैं ना ब्रह्म करके अनुभव करूंगा धर्म गलत है तीसरे कहते सत्यम नहीं वाचा न मनसा प्राप्त शक् न चक्षुषा अस्ती अन्यत्र कथम तत्पलते वा वाचा मनसा न मनसा न चक्षुषा प्राप्त न ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय वाचा कर्मेंद्रिय न मनसा अंतकरण न कर्मेंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियो से और अंतकरण से किसी के द्वारा भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर पक्ष के अनुवाद करके पहला बात जो हमारे लिए स्वीकार अर्धांगी कार है ना अर्घ स्वीकार हम कर रहे हैं तो वो स्वीकार क्या किया आपने ये बात हमें स्वीकार कर लिया कि बाह्य करणों, अंत करणों के द्वारा वह ब्रह्मतया ग्रहण नहीं हो सकता इतना बात हम मान लेते हैं। तो ये दूसरी बात तुमने तो कहा ना प्रेगा अनुभव करूंगा हमारा का अनुभव का विषय यही होगा जैसे भाई घट हमारे इंदिरो से ग्रहण नहीं हुई अब क्या हो गोगे भावो अस्थि यही मैं कहूंगा ब्रह्मा भावो अस्थि तेरे नहीं ती ती हो निषेध करोगे ना निषेध के साथ भी तुम क्या कहते हो नोलोगे निषेध में भी मनुष्य उत्तर छिपा हुआ है इसलिए आपको अस्थि के ये करके हर जो कहना पड़ता है अत जिसको जिस हर चीज की कथन करने में भाव या अभाव का भी कथन करने में जिस अस्थि का व्यवहार कर रहे हो वह अस्थि से लक्ष्य तो सत्ता ही ब्रह्म है अस्थि अन्यत्र कथम तद इसलिए इस प्रकार कहने वाले वह आत्मा है इस प्रकार से कहने वाले जो शास्त्र श्रद्धालु लोग जो है उनसे अन्यत्र उन आस्तिकों से भिन्न नासिकों में आत्मा को उपलब्धि कैसे हो सकता है मैंने नहीं हो सकता हूँ वाचा न मनसा न न चक्षषा ना तात्पर्य है नैब वाचा न मनसा न चक्षषा का मतलब अन्य रि इंद्रिय अन्य सारे इंद्रिय सबको गण्य मान लो से प्राप्त न शक्यते नव शक्य थे तथा सर्व विशेष रहित जगतों मूलमित अवगत अरे सर्व विशेष रहित होने के बावजूद भी ये संसार जो अश्वत्थ वृक्ष है इस वृक्ष का मूल रूपेणा हमने पहले आपको समझा चुके हैं मंदाधिकारी का प्रसंग ही रहा है समापन भी और उपसंहार करना है इसलिए वापस भाष्यकार याद दिला रहे हैं अरे आपको समझाया जा चुका था सर्व विशेष रहित होने के बावजूद ये क्या है जगत और ये जगत क्या है? संसार की वृक्ष इस वृक्ष का मूल वो परमात्मा है ब्रह्म है कि अवगत ये हमने करा चुका हूँ अतः अस्थि एवं कार्य ये लेके कार्य का जो प्रविलापन होगा वह भी अस्थि में उसकी निष्ठा रहेगी कार्य कहा गया आप ये कहोगे इस समय कार्य नहीं क्यों तो बोलते भाई बोलेंगे <laughs> ना अस्थि में उस निषेध का भी निष्ठा करनी पड़ेगी निषेध की भी निष्ठा अस्ति में हुए बिना वह निषेध की व्याख्या ही नहीं हुई निषेध कथन ही नहीं कर सकते आप इसलिए कहते कि देखो उस कार्य का तो उसकी भी निष्ठा अस्थि में ही है तथा ही इनम कार्य सुन पारम परिणामगम्य मानव जिस प्रकार से जगत में आप देखते हो वो घटका गया मिट्टी में ही रह गया विलीन हो गया कार्य का प्रबंध में कारण के स्वरूप में देखा गया है उसी की प्रकार यहाँ पर भी ये जो कार्यात्मक जगत है इसकी सूक्ष्मता के तारमता से चलते चलते चलते चलते कारण कहा पहुँचोगे आप सदबुद्धि निष्ठा एवं अवगम अंत में सदबुद्धि निष्ठा में ही आपको पहुँचना पड़ेगा उसी में आप निश्चय वृत्ति बनेगी यदापि विषय प्रविला सब प्रत्यय गर्भा एवं मिली इसलिए बुद्धि नहीं उपराम कर गई तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते आप बुद्धि जब विराम कर लगती है तो उसकी भी निष्ठा होगी फिर सतम होगी इसलिए करते हैं देखो जब विषय प्रमलापन के द्वारा लय को प्राप्त करती हुई जो बुद्धि है वह भी तदापि सा उस समय वह बुद्धि भी सत प्रत्य सत ज्ञान रूप में ही वह विलीन हो जाएगी बुद्धि प्रमाण सर स्वत और था नव तो गय क्यूंकि बुद्धि ही हमारे पास एकमात्र प्रमाण है जो सत्य तो और असत्य के बारे में निश्चय करने की क्षमता रख रही और बुद्धि यही कहेगी अब पूछो सोते कहा गया था हमें तो था मैं कहा गया था जी तो था अभी कहो अरे भाई अंतिक्राफलते रहे तो, तो सुना भी नहीं हमें तो, तो सो रहा था, था, था यही ले था तो यही ले सुना क्यों नहीं ली तू तो सो रहा था तो अविद्यादोष में परिणत होकर मेरे को आच्छादित कर लिया था इसमें मैं था लेकिन मैं तेरी बात सुनने में सक्षम नहीं था यही सातविक अनुभूति का स्वरूप तो बुद्धि उस समय है, विलीन है मन मनियों के विषय को ग्रहण नहीं कर रही है विचेषित नहीं है उस समय में सुशुभ काल में लेकिन अस्तित्व अनुभव करेगी नहीं कर रही न किंचित अवेष्व जरूर कहेगा लेकिन हमे वह न नाश न से सोया हुआ था, था इनमें कुछ नहीं नहीं आता है दोष रहित होकर अनुभव करने का नाम समाधि जब वो मर जाता है मतलब तब तो लीन सब में लीन हो गया ना और सबका स्वरूप क्या है सुकरूपर? चान रूप में ग्रम थो जब सत्य में लीन हुआ मैंने सुख रूप में लीन हो गया कह रहे हैं मैं सुखरूप तो है दो अविद्या दोष है ना ये तो कर रहा इतना ही भरा कैसे माधि और सुषिप्त में अंतर है यदि अविद्या होता निद्रा से तो यही कहती बुद्धि से मैं सुखरूप थी मैं सुख अनुभव किया ये नहीं कहेगी मैं सुखरूप हो गई थी यही कहेगी बस वो अविद्या विशिष्ट निद्रा और विदोष के कारण से विशिष्ट भाव में कहने लगती मैं सुखपूर्वक सुई थी ये फर्क हो गया फर्क अविद्या के कारण से सुशिप्त और समाधि में और कोई अंतर नहीं है बस ये कि वहां आवर्ण रहित है या आवर्ण सहित है फर्क इतना ही लेकिन वहां देखो अस्थिर का अनुभव हो रहा है आनंद का अनुभव हो रहा है ज्ञान का अनुभव नहीं इतना ही पूर्ण आनंद तप अनुभव मैं वही हो गई मैं सुखरूप हो गई ये बात तब हो सकता है जब अविद्या है, है, है। लेकिन आनंद विशेष रूपे अनुभव हो रहा है वहां अविद्या के कारण उसी प्रकार से हम लोग दृष्टान देते लाठन की लांचन होते लांथन तो लाठन में क्या होता है आपको प्रकाश मिल रहा है।, है या नहीं अच्छा गर्मी भी मिलती है आप से ग्लास छो तो क्या होगा जलाएगा नहीं क्या वो गर्मी भी है गर्म भी है वो. है ना? तो कर रहे हैं प्रकाशकत्व का अनुभव कर रहे हैं पुष्णत्व का अनुभव कर रहे हैं प्रकाशत्व का अनुभव कर रहे हैं दहा तत्व का अनुभव क्यों ग्लास रोक रहा है आप ग्लास ना होता सीधा आगे में हाथ चली जाती उष्णत प्रकाशक अनुभव है ही का साथ साथ बस एक वो लाल का जो ग्लास रूपी आवरण ने आपको दो चीज का अनुभव जरूर कराया उष्णत और प्रकाशकत्व को किंतु दाहकत्व का अनुभव होने से रोक दिया वही हाल हमारे साथ भी है सु में एक आवरण अविद्या है जिसके कारण से हम सत और चित्त का अनुभव कर रहे हैं आनंद को विषय रूपे ही ग्रहण उस ऐसा अनुमान करते हाथ गर्म हो गया गर्म हो जाए चट से अरे अरे जला देगा जला नहीं सकता महसूस होते आप। से पीछे हो जाते हैं यहाँ पर विषय रूपे ना आनंद को ग्रहण कर लेते सुशक्ति में स्वरूप आनंद को वन नहीं कर पाते विद्यावरण हट जाए तो बस काम खत्म है फिर वही सुशक्ति को समाधि कार्य शंकर इसी दृष्टिकोण से कहा निद्रा समाधि स्थिति ही निद्रा ही समाधि स्थिति है ऐसा आवरण रहित है तो समाधि है आवरण सही है तो बेकार है निद्रा को कहा व्यर्थ आयु क्षपण भव निद्रा क्या है आपको व्यर्थ आपकी आयु क्षपण हो रहा है बेकार बेमतम मतलब बर्बाद हो रहा है जितना जहाज में अधिक सो रहा है उसकी आयु उतनी ही बर्बादी में जा रही है व्यर्थ कमा रहा है ये क्यों कहा गया क्योंकि क्यों जितना क्यों, क्यों? तो निद्रा समाज दिदी भी बोल रहे है हैं आप ठीक है शास्त्रों में दोनों दिखते है बात इस तरह की समझना है वहाँ पर इतना ही है जहाँ आयु की बात हो रही है वह आवरण सहित निद्रा की बात हो रही है जहाँ समाधि का कथन कर देती दे निद्रा को वह निद्रा को समझना तीनों का स्वरूप अनुभव करेगा विषय तरह अनुभव किंचित नहीं रहता है नहीं तो इसी इन बातों का ध्यान में रखकर कहा जा रहा है सारी बातें देख लीजिए यदा भी इसलिए जगतों मूलमी तथा इदम कार्य सूक्ष्म परंपरा अनुगम मानव सदबुद्धि निष्ठा में क्यूँकी जैव समय यदापि विषय प्रविला्य बुद्धि तथा सा सब प्रत्यकर बुद्धि प्रमाणम शस्त्र अवगमे बुद्धि उस समय सत्प में ही लीन हो जाती है बुद्धि यथात्मगमे और बुद्धि ही हम लोगों के लिए सद असद यथार्थ स्वरूप को जानने का सबसे प्रोक प्रमाण है मूल चित जगत न स असद निव इधम कार्य अवंता यदि इस जगत का कोई मूल नहीं होता तब तो, तो यह निश्चित रूप ऐसी असत से होता इधम कार्य असद गृहता और इस कार्य को भी इसलिए हम असत करके ग्रहण करते न तो ये तुझी लेना ऐसा नहीं है सत सत वो गृहिये घट अस्थि फोटोस्थी मोटर अस्थि सब के सत सत करके हम ग्रहण कर रहे हैं था मृदाधि कार्यम घटादि विदम् जैसे मृदाधि कार्य होता जो घटादी है मृदादियों में अन्वित है और वह मृदादी सत्य होने के नाते घट में भी सत्य अनुसूचित तो आ जाती है और घटोस्थित कर व्यवहार जाता है तस्मत जगतों मूलम आत्मा अति उपलब्ध ब्या इसलिए जगत का मूल आत्मा है ऐसा अवश्य आपको अनुभव यह निश्चय करना चाहिए अस्थिति अस्तित्व अस्ति ऐसा कहने वाले अर्थात अस्तित्व वादी लोग आगमार्थानुसारिना वो आगम के अर्थ का अनुसरण करने वाले लोग हैं श्रद्धा ऐसे श्रद्धालु पुरुषों से अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्रस्तित्व वादिनी जो नास्तिक कहने वाले जो लोग हैं उनमें नास्ति जगतो मूलम आत्मा निरन्वयम मेवन इधम कार्य अभावान्तम प्रविलीयता फिर तो उनके मत में जगत भी नहीं है कहना पड़े जगत का मूल आत्मा नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा और जो जगत का कार्य है फिर कहीं नहीं होगा निरन्वयम मेवन इधम ये समस्त कार्य निरन्वय रह जाएगा निराधिष्ठान हो जाएगा और लय विका होगा अभावान्तम प्रविलिय भावांत तो लय नहीं हो सकता अभावान्त तो लय रह जाएगा इति मन्यवाने इसलिए ये नास्तिक अपोहिया असद्वादी पक्षम आस्तित्व आत्मापल्य इसीलिए उस आसुर जो विद्या वेदांति जो असद्वादी लोग हैं, जो उस पक्ष को त्याग करके आपको क्या अनुभव करना चाहिए उसका अगले मंत्र में कहते हैं अस्तित्योपलब्धव्य तत्व भावे नस्तित्व तत्व भाव प्रसीदी पहला बात तो यह है कि आत्मा है करके आप स्वीकार करें उपलब्ध करें सभी में उस आत्मा के अस्तित्व रूप ग्रहण करें स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद तत्व भावे और तत्व रूप से भी उसे जानना चाहिए अर्थात सौपाधिक रूप से भी उसको जानो और निरपादिक रूप से भी उसको जानो अस्थि ऐसा जब अनुभव करूंगा ग्रहण करूंगा अर्थात वो क्या होगा सौपाधिक स्वरूप ग्रहण होगा और तत्व भाव बने निरुपाधिक स्वरूप दोनों को हमें अनुभव करना है अस्तित्व और तत्व भावना चाहिए उभयो हो उपलब्ध ब्य ऐसे क्यों क्योंकि अस्थि इतने क्योंकि जो व्यक्ति पहले अस्थि करके सगुण ब्रह्म को उपासना कर लेता है सगुण ब्रह्म को जो ग्रहण कर लेता है स्वपालिक ब्रह्म को जो ग्रहण कर सकता है वही व्यक्ति के प्रति तस्व प्रति तत्व प्रसिद्ध ऐसे पुरुष को ही वह तत्व रूप से अनुभव लगता है निर्गुण स्वरूप निर्पारिक स्वरूप का अनुभव उसी व्यक्ति को हो सकता है जब अपने सौपाधिक और सगुण स्वरूप को स्वीकार करके उसको अनुभव किया हो पक्षम आसुरम जो असतवादि पक्ष है वो आसुर पक्ष है उसे छोड़कर के त्याग करके, करके अस्तित्व आत्मा उपलब्ध गया अस्ति ऐसे ही उस आत्मा को सबसे पहले आपको अनुभव करना चाहिए ग्रहण करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि ही वह तो सतक्य रूपेणा भी ग्रहण करो और बुद्धियादि उपाधि रूप से भी ग्रहण करो सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि जो सब कार्य से अनुस्त अर्थात जो सब कार्यों में अनुचित रूप से आप अनुभव कर रहे हैं से, से, से और ये उपाधि और जिस जिसकी उपाधि प्राकृतिक स्थान विशेष है अनुभव का आधार विशेष है दर्पण के समान पहले कहा था आदर्श तीसरे दो तरह का है जिसके उपाधि बुद्धियादी है ऐसे इन बुद्धियादियों के माध्यम से बुद्धियादी से विशिष्ट रूप रहना आत्मा का अनुभव करना और बाहर में भी घटाधि कार्य में अस्तित्व रूप से अनुसूचित अनुभव करना ये दोनों करते को हम कहते हैं स्वपाधिक अनुभूति स्व बाह्य उपाधियों को लेकर के स्व अंत उपाधि को लेकर के इसलिए कहते हैं दो बात का सत्यो और बुद्धिया उपाधि भी दो तरीके से आप स्वर्ण ब्रह्म का स्वपाधिक्रम का अनुभव कर सकते हैं यदा दु रहो तो, और जब उपाधि और गुणों से हो जाए तद तो रहते मने सब कार्य कार्य रहित हो अचो बुद्धिया उपाधि आए तो उपाधि रहित होगा अविक्रिय आत्मा तो आपका कैसा होगा अविक्रिय होगा निरुपाधिक निर्गुण होगा तथा कार्य करण व्यति नाश थी क्यूंकि जो कार्य होता है वह हाँ कारण से बिन हो ही नहीं सकता इसलिए इस कार्य का मूल कारण का दृष्टि डालोगे और कार्य को आप देखेंगे कारण के अस्तित्व से भिन्न अस्तित्व वाला स्वतंत्र अस्तित्व वाला मिलेगा ही नहीं आपको क्योंकि कहा है चांदगी में वाचारंभ विकारो नामध्यम मृत्यु का देव श्रुत है ये श्रुति प्रमाण छुपारिक अलिंग से उस समय आपको जो अलिंग हुए थे जो पहले कहा था वह निरुपालिक अलिंग स्वरूप आत्मा का, का सदस्य प्रत्य विषयत्व वर्जित साध्य असद किसी भी प्रकार का प्रत्यत्म का विषय वह ग्रहण नहीं हो रहा है प्रत्येविषित्व वर्जित है वो तार आत्मन तत्व भाव बहुत आत्मा का वास्तविक स्वरूप उस समय होता है तीन स्वरूप आत्मा उपलब्ध भी अनुवर्तित है उस रूप से उस आत्मा को अनुभव करना चाहिए ये उसको यहाँ दोनों जोड़ना बीच में है ना वो उपलब्ध भी उसको दोन जोड़ना जो। तथा उभयो सोपाद निरुपाण अस्तित्व तत्व इन दोनों में से भी क्रम भी है उल्टे क्रम नहीं चल सकते पहले निरुपाय निरुपाधी को पकड़ो फिर स्वपाधि को ग्रहण को, उल्टा नहीं चल सकता इसके क्रम भी बता दिया ये जो अस्तित्व कह और तत्व भाव के व्यव मैने स्वीक निरुपाधिक्वर तत्व भाव अस्तित्व स्वपाधिक कार्य के, के। साथ या उपाधि के साथ तो अस्तित्व हो गया और तत्व हो गया शुद्ध निर्धारणार्थी यहाँ क्रम निर्णय करने के लिए निर्धारण आई हुई है इन दोनों के अंदर में भी आपको निश्चित क्रम से इसको अनुभव करने का प्रयास करना है क्या है वो पूर्वम अस्तित्व उपलब्ध अस्थि ऐसे सौपाधिक रूपेण जो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने आत्मा का अनुभव कर लिया है उसी व्यक्ति के द्वारा सत्कार्योपाधि कृत अस्तित्व पुरुष से ऐसा अनुभव हो जाएगा सत्कार्यारूपी अथवा उपाधि सत्कार घटाधी उपाधि हो गया बुद्धिदी उनके द्वारा कृत जो अस्तित्व प्रत्यय के द्वारा जिस व्यक्ति ने अनुभव कर लिया है उसके प्रति पश्चात प्रत्यो सर्वोपाधि रूपा जब सकल उपाधि कार्यात्मक तो उपाधि हो या करणात्मक तो उपाधि हो भाई यही है ना कार्य और कर्णक उपाधि कुछ नहीं सत्कार्य मैंने कार्यात्मक तो उपाधि हो गया बुद्धिया क्या करण है करणात्मक उपाधि होगा मैंने कार्य करणात्मक तो उपाधियों तो से जब आप ऊपर उठ जाओगे प्रत्यक्ष सर्व कर दिया अब यहाँ नाम नहीं ले रहे हैं कार्य या करण कुछ नाम लेकर सर्व सर्व में सब भाग उपाधि रूप आत्म तत्व भावो नि जो समस्त प्रत्यक्ष रूप आत्मा का जो तत्व भाव है अन्यो हो, जिसको पहले तुमने पूछा था विजित और अविदित से भिन्न घर के वही वो है अद्वैत स्वभाव अद्वैत स्वभाव का है इसलिए कहा है नेति नेती, नेती इसी बात को श्रुतियों में अलग अलग श्रुति प्रयाणक नीति नीति दो तीन छम विचार ये तीन नौ छब्बीस फिर अय अदृश्य निलय तैतरीका है तीन आठ आठ था वो वाला तो थी थी। थी। हाँ ये तैतरीका है दो सात इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट इत्यादि श्रुतियों की ओर निर्दिष्ट अदृश्यत्मनिवृत्त निर्णय इत्यादि निर्ष्ट प्रसिद्ध थी मैंने अभिमुखी मैं उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा आत्म प्रकाश पूर्व अस्तित्व उपलब्धवत्यता क्योंकि आत्म प्रकाशन करने के लिए इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले आपको सुवर्ण प्रमुख स्वीकार करना पड़ेगा पूर्वम अस्तिति उपलब्धवत एवं पहले जिसने सोपादिक ब्रह्म को अनुभव कर लिया है वही व्यक्ति इसलिए वासदेव आश्रम में, वास में बड़ा कठिन काम है सोपाधिक ब्रह्म को मानना भी मुश्किल है ऐसी अनाधिकारीन वासना है जैसे हम खोलते हैं या मन की वृत्ति चल पड़ती तुरंत ही दिग्विजय बदलाव आ जाता है कट से मैं अलग हूँ तुरंत याद आने लगते है मेरे मित्र कौन कौन है मेरे दुश्मन बदमाश कौन कौन है? दिमाग में खट सब व्यवस्थित हो जाता है कि नहीं होता है तुरंत तो हो जाता है क्षण भर नहीं लगता है इस इसी दृढ़ वासना है इसको तोड़ करके नहीं सर्वं शिवमेवा, सर्वं सर्वं ब्रह्मेवा, सर्वं। ये सर्वम शिवम एवं सर्व विष्णु सर्वम ब्रह्म मद अभिनन्नव सर्वम ये ग्रहण करना बड़ा ठीक है ऐसा स्वीकार करके व्यवहार करना उसी भाव से सब जीवन के नाटक के जान रहा हूं भाई मुझसे अलग हैं, फिर भी व्यवहार करे, ये सन्यासी है ये गृहस्त है ये ऊपर बैठेगा नीचे बैठेगा सही व्यवहार कर रहे हैं इन व्यवहार करते वक्त ये भाव नहीं है की ये अलग है और ये अज्ञानी है ये मूर्ख है ये गृहस्थ है घटिया है? है नहीं ऐसे कोई भाव नहीं मुझसे अलग है एक व्यवहारिक व्यवस्था दी गई है सन्यासी कहा बैठेगा गृहस्थी कहाँ बैठेगा आचार्य कहाँ बैठेंगे शिष्य कहाँ बैठेंगे ये व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था जो मर्यादा है सनातन मर्यादा है ये उस मर्यादा का नाटक करता है ये भी जानता है कि वो हम और हमारे अलग है ही नहीं ऐसा नाटकीय जीवन चलाना ये स्वगुण भ्रम को जानना यही है स्वगुण भ्रम को अनुभव ये बहुत कठिन कहा अहंकार आ जाता है कुर्सी नहीं मिला तो बैठेगा नहीं बड़ा मुश्किल है <laughs> क्या करे ऐसे को इधर उधर देखेंगे कुर्सी आईया नहीं इनके पास रखा ही नहीं तो, तो खुद तो कुर्सी पर तो बैठे हुआ है हमें कुर्सी नहीं दे रहे हैं ऐसे भाव आ जाते हैं बताओ बुद्धि तो जी कहा माना माशर्या ना क्यों क्योंकि इसमें होता क्या है एक नेतृत्व के प्रसिद्ध आत्म पूर्ण पूर्व उपलब्ध होता है इसलिए बोल रहा है। पहले जो इस प्रकार से अनुभव कर लेता है ब्रह्म जगत एवं हम एवं करके वही व्यक्ति बाद में जो स्वरूप अनुभूति कर सकता है निर्गुण स्वरूप उसके बिना नहीं हो सकता एवं परमार्थ दर्शिना यदा येदार्श जो परमार्थ होगा जब तब क्या होता है यदा सर्वे कामायस्य ये प्रमुर् काम अस््रद अथ मत मृद अहम समश्नु ये प्रमुख्य साब के साथ छूट जाते क्या छूट जाते ये हृदय श्रदा अब का श्रदा ये कामा ते सर्वे यदा प्रमुख उस परवार दर्शी के हृदय में आश्रित सारी कामना जिस क्षण छूट जाएंगी उसी समय यदा तब उसी समय तदा तदाने ते तदा जो अल्प तक मृत्यु था वह वह अमरत हो जाता है और अमृतोदय मरने के बाद नहीं अतः अस्मिन शरीर ब्रह्म समस्त है को जीवन मुक्त हो जाता है एवं परमार्ग दर्शन यदा इसमिन कार्य सर्वे काम सभी कामनाएं काम ही कर्तव्य अभाव क्योंकि उस आत्मानुभूति करने के बाद में कामना करने योग्य सदुसा रहेगा ही नहीं स्व से भिन्न शुक्ति का ज्ञान होने के बाद में शुक्ति से भिन्न रजत कामितव्य रूप में उपस्थित है क्या कि आपको जान लिए शुक्ति से रजत है ही नहीं जो देखा तो वो प्राण की जब शुक्ति से रजती नहीं तो आपको की कामना होगी में रजत की कामना नहीं जब पास नहीं आप जगत ही नहीं आत्मा से अनुभव में आ गया अब आत्मा तो काम ही रहोगे आप आप तो इन जगत काम कभी नहीं हो सकते उस तो मिथ्या जगत की कामना आप नहीं करेंगे जिसको पहले अलगीता में ब्याया एक बार आपको मृग कृष्ण का जन्म है समझ गया दौड़े दौड़ के गए जब निश्चय कर लिया या जल है नहीं कि दुश्मन उठने के बाद सुबह फिर प्यास लगी तो क्या वहीं भागोगे नहीं भाग गए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले जगत को सत्य मान रहे थे तब तक तो दौड़े इसका पीछे वासनाएं बना लिया कामना करते रहे लेकिन एक बार जब परमात्मा हो गई आत्मानुभूति हो गई तो तद तो भिन्न तो तो इस जगत को जब करके निश्चय कर लिया अभाव रूप जान लिया है उसी कामना कौन करेगा नहीं कर सकता इसलिए कहते कि देखो काम तब्य तो अभा काम है तभी तो कोई दूसरा उसके सामने विद्यमान ही नहीं है इस इसलिए उसके सारी कामें क्या हो जाएंगीर स्व से भिन्न अपने आप अलग हो जाएंगे यश्य प्राप्त प्रतिबोधा जो इस भूल कामना कौन है वो जो इस व्यक्ति के अंदर प्राप्त प्रतिबोधात्म एक आत्मानुभूति होने से पूर्व काल में इस विद्वान की भी हृदय हुर्दे, हृदय मन बुद्ध श्रद्धा आश्रता इसकी बुद्धि में जो आश्रित थे वे काम कामना बुद्धि कामनाश्रय आत्मा बुद्धि ही सकल कामनाओं का आश्रय है आत्मा नहीं हो सकता काम शंकर इत्यादि क्ष है एक पांच बारह तो वो प्रमाण है अतः तदा मृत्य प्राप्त आशी इसलिए अतः में तदा जब ऐसा हो जाता है सारी कामनाएं छोड़कर अलग हो जाता है स्वल पानुभूति के कारण उसी समय वह मर्त्य अर्थात जो प्राप्त प्रबोधात आत्मानुभूति से पहले अपने आप को मर्त्य मान रहा था पहले वह मृत्यु नहीं था अब नहीं कभी नहीं लेकिन अपराध प्रबोधात जो सत्य माना जा रहा था वो सबोधोत्तर काल प्रबोध के उत्तर काल में ज्ञान अनुभूति के उत्तर काल में अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्यु और विनाशा अविद्या काम कर्म रूपा जो मृत्यु वही नष्ट हो गई इसलिए अमृतो भवती अमृत हो गया गमन प्रयोज के मृत्यु और विनाश की गमन जो गति ये हालत पर्लों की जो गतियां हो रही थी इसी लोक में एक शरीर से दूसरे शरीर में जो गति हो रहा था इस सदर्व प्रकार गतियों की जो गति रूपा जो व्यवहार था उसका प्रयोजक कोई हम क्या क्या करते मृत्यु हो प्रयोजक से मृत्यु हो इस गति का प्रयोजक ही को मृत्यु कहा करते थे ओ विनाशा वही नष्ट हो गमन अनुपित है इसलिए वो इस शरीर के मरने पर भी इस शरीर के से निकलकर कोई दूसरा शरीर में दूसरे लोकों में आएगा जाएगा नहीं फिर क्या होगा अत्र यह पर लीन हो जाता है अत्र ब्रह्मत है प्राण उत्क्रमण दी में आया उसके प्राण के उत्क्रमण नहीं होते निर्वाण व दीप का निर्माण के समान दीपक का निर्माण के समान दीपक के निर्माण के समान सर्व बंधनों पर समात सकल प्रकार के बंधनों को होने के कारण से ब्रह्म होते ब्रह्म ही हो जाता है लेकिन कामना एक कम नाश हो जाती कदा है कदापुर कामना मूल तो विनाश है इत्युच्छे वह कामना के मूलत विनाश ज हृदय की सारी नष्ट हो ग्रंथिया यदा सर्वे हृदयस्य प्रविद्य हृदय से हंथय अथमर्तोमृत्युशासनम यदा सर्वे ये सारे ये सारे हृदय की ग्रंथिया हृदयस्य से ग्रंथ इह अस्म शरीर स्थित यदा सर्वे प्रविद्यंतेष्ट सब सब जब हो जाते हैं अथ मृत्यु अमृत भोवती तभी अमृत अमृत हो जाता है इतना ही वेदांता अनुशासन है सकल वेद का अनुशासन है ये समझो यदा सर्वे प्रविद्यंत भेद उपया विनश्यं वेद देर को प्राप्त कर जाते कौन हृदय से बुद्धे है यह जीवत एवं शरीर में जीवित रहते हुए बाहर में कृति भेदम नहीं होगा मरने के बाद नहीं ख्यान जैसे नहीं होगा व्यास जी ने कहा आदमी था उसकी शादी हो गई और पत्री की छोटी बहनों के भी बाद में शादी होती गई क्रम से और छोटी बहनों को बच्चे हो गए और बड़ी को हुई नहीं उसने कहा कि भाई पतिदेव से भगवान क्या कारण है कि हमारे बहनों के तो बच्चे हो गए हैं और हम क्यों नहीं हो रही तो उसने कहा देखो ऐसा है हमने तय कर लिया इस जन्म में हमें कली और मरने के बाद हम तुमको गर्मी बनाएंगे तुम तो उनसे बच्चा पैदा कराएंगे हम तो तो तो मरने के बाद जाए वो कहा जाए और न पुन सकता आप ना खुद सीधा नहीं कह रहा है मैं नकूगा तब मोक्ष होगा नहीं नहीं यहाँ जीते जी जीवता एवं ग्रंथ ग्रंथि दृढ़ बंधन रूपा अविद्या प्रत्यय ग्रंथि के समान दृढ़ बंधन स्वरूप है कौन अविद्या क्या है वो अहम इदम शरीरम मम इधम धनम सुखी दुखी चाहम इतमारी लक्षण ये अविद्या सत्य यही क्या है ग्रंथि है मैं ये शरीर हूँ मेरे धन है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि रूप तद विपरीत ब्रह्म प्रत्युपनाथ उसकी विपरीत अहम में जब प्रत्येक ज्ञान आत्म हो जाए हम हो हम वे हो तो तब ब्रह्म अस्मी असंसारी तो निश्चित क्या होगा ब्रह्म अस्मी असंसारी विनष्टे सविद्याद्यान के द्वारा नष्ट हो गए तन निमित्ता कामा मूलतारस ग्रंथि निमित्त जब काम रमें थी वे भी मूलत नष्ट हो जाएंगी इति असमर्थ्य अमृतोले कर चुके हैं प्राप्त प्रबोधा के माना जा रहा था प्रबोध उत्तर काल में अविद्या का नष्ट होने से त्य काम कर्म आदि नष्ट हो गया अत अमृत हो गया एतावी मन एतावे एतन मात्र नारीग अस्ती इतनी आशंका कर्तव्य बस इतना ही है भाई इससे अधिक है ऐसी आशंका नहीं करना एकत्रिका न करते आशंका न कर्तव्य अनुशासन क्या अधिक नहीं है भाई अनुशासन अनुशिष्टि उपदेश सर्वेदाता नाक विशेष सकल वेदात ग्राह्य जो उपदेश है वह इससे अधिक और कुछ नहीं जो कुछ भी है सब कुछ तुमको बता दिया क्या? यह तो ठीक है इस तरह से आपका पूरा मामला खत्म हो गया तीनों नग का विचार समाप्त हो गया मंद मध्यम उत्तम अधिकारियों के लिए वेदांत उपदेश भी हो गया और कर्मी के लिए नाच के किताबि का उपदेश भी पूरा हो गया और न कर्मी है न मन मध्यम उत्तम मुमुक्षु है किंतु केवल जिज्ञासु है उसके लिए बीच में योग मार्ग का कथन कर दिया जिसके द्वारा आप वेदांत अधिकारी हो सकते हैं और वेदांत अनुभूति अंत हो इस प्रकार से नाच के तागनी, योग और ब्रह्मज्ञान तीनों बात कह दिया गया लेकिन नाच के नाचकताग्निक अनुष्ठान करने वाले को जो स्वर्गारी की प्राप्ति होनी उत्तरायण मार्ग से मार्ग का वर्णन आपने नहीं किया जब तक उसका वर्णन नहीं होता तब तक, तक वेदांत कथन पूरा नहीं मानी जा सकती इसलिए कहते हैं निरस्ताशेष विशेष व्यापी व्याप्य ब्रह्मतिपत्ति प्रभि समस्त विद्यादि ग्रंथर्जीवत ब्रह्मभूत से दुषो न गति अत्र ब्रह्म संशुता उतत्वाणा मंत्री ब्रह्मप्यति श्रोतंत्र कि आपने देखा निरस्त अशेष विशेष व्या ब्रह्मत्म प्रतिपत्ति अशेष विशेष निरस्त थे जिसमे समस्त भेद आत्मक जो द्वैत वह निरस्त है जिसमें ऐसा जो व्यापी ब्रह्म उस ब्रह्म को आत्म जानने के बाद अनुभव करने के बाद प्रतिपत्त प्रभिन्न समस्त अविद्या है जब समस्त अविद्या और तज नि जो प्रत्यात्मक तो ग्रंथियों का प्रभेदन हो गया विश के पश्चात ब्रह्म भूतो तार ब्रह्म भाव को प्राप्त किया विद्वान का गति नहीं होता है ये आप कह दिया दात्र ब्रह्मत आप लर्णक में भी चार चार छाणी ब्रह्म प्रीति मुंडक में भी ये पुनर्मंद ब्रह्म पी दो विद्यालय नश्च जो मंद ब्रम्ता है ब्रह्म के प्रयास था मंद ब्रमित का मतलब वह मंद ज्ञान इसे है वह केवल स्वर्ण ब्रह्म को ही पकड़ पाया निर्गुण ब्रह्म पहुंच ही नहीं पाया हिरण्य गर्भ में रह गया हिरण गर्भ गया। विराट सर्वम ब्रह्म ऐसा अनुभव तो करते करते इस सर्वम ब्रह्म का पीछे जो निर्गुण ब्रह्म में अनो ब्रह्म वो नहीं पकड़ पाए उसे पहले मर गया वो मंद ब्रह्म विद्या और विद्यान्द्र और ऐसे भी है पंचाग् विद्या वगैरह जिसके माध्यम से काम लोक की प्राप्ति अनेक साधनों के कर्म रूप से करने पर या केवल ऐसी भी कई उपासनाएं हैं अंग्र उपासना, है, उपासना है, जिसके द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है इसलिए कहते हैं जो की ब्रह्मलोक के भागी है वे लोग ये चतुर्परीता संसार बाजा हर इसके ठीक विपरीत जो संसार भागी दक्षिण मार्ग ऐसी जाकर अनेक लोगों में जाकर लौटने वाले लोग है उन लोगों की कोई भी मार्ग आपने कथन नहीं किया अब शांत ऐश गति विशेष बन जाती है बस उन्ही लोगों के लिए यह गति विशेष का वर्णन जयसे मेरे इसका तो कोई गति की जरूरत ही नहीं है और यहाँ से मरा दूसरा जुलू ऐसे दूसरे शरीर को पकड़ लिया है वो उसकी तो कथन करने की जरूरत नहीं है इसलिए दक्षिणायन और उत्तरायण दो मार्गो का कथन करना जरूरी है इसी को यहाँ कथन करने के लिए प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या जो प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या है उसकी फलस् के लिए भी जरूरी है अत्र सरस्वती जो कहा था अत्य अथ यही मृत्यु अमृत भवती जो कहा गया इन वचनों की स्तुति भी करना है कि ये तो कैसे हैं और निर्गति वाला है गति रहित स्वरूपानुभूति यही पर जीवन मुक्ति जो है वो उत्कृष्ट है किसी स्तुति के लिए गति का वर्णन करना भी जरूरी है किंचाप प्रत्युपा अग्निविद्या पूछी गयी थी और जवाब भी दे दिया गया है फल प्राप्ति प्रकारों वक्त और फल प्राप्ति का रास्ता कैसा कैसा रोड हो जाएगा ये भी यही जरूरी था मंत्रालं यह दुष्टीर्तमान यह फल प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए ये इसलिए किंचक्र गाथवा करके दूसरा पक्ष में आया तैका च हृदय सेन्द्य मूर्द तयर्द्व न मृद् तमेति उत्क्रमणे भवंतीकाच हृदय से नारिया इस पुरुष के हृदय की एक सौ एक नारिया है आसाम मूर्धानम अभिनिश्रदा एक उन एक सौ में एक में एक सौ एक में से एक ऐसा है नारी जो इस मूर्धा से बाहर की होता है जिसको सुषुम कहते हैं ऊर्धम उस सुनाडी के द्वारा ऊर्ध की और गति को प्राप्त करती हुए अमृत मैंने ब्रह्म लोकारि को प्राप्त करके वहाँ पर सापेक्षित अमृत यहाँ पर मतलब है सापेक्ष अमृत्व को समझना आपेक्षिक अमृत को प्राप्त करती विश्वंगन क्रमण भवंती इसे भिन्न विविध गति वाली विश्व विश्वंगश्वंग कर रूप है तो विशु विषु मने बहु अंची विश्वंग ताल कर्म ही मूल अन्य विषु बहुत अर्थ में अब अंच दी थी गति को बता रहा है विभिन्न गति वाली जो नाड़िया है वो संसार प्राप्ति के लिए होती हैं विश्व अन्य उत्क्रमणे भवंथी जो अन्य होते हैं नाडिया अन्य नाड्या थी विभिन्न प्रकार के गति को प्राप्त कराने वाली होती है शत शत संज्ञा का एकाचर सुषमना नाम वो ये कौन वाले वो सुषमना नाम ये शत का मतलब सैकड़ों एक सौ एक इतने से लिमिटर नहीं करने कौन का कौन कहाज कैसे निकलता है कोई भरोसा ही वो ये को कर कारण है कि इसलिए वो उत्कृष्ट पुरुष जा सकता उस मार्ग सुषमना बाकी सब हजारो नाड़िया है बहत्तर करोड़ है न बहत्तर लाख दस हजार एक सौ एक गिनाया गया, जो कि इस पृथ्वी का एक बार की परिक्रमा करने के बराबर की लंबाई चौड़ाई का नाप है इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नारी संस्थान शरीर है बड़ा कमाल का चीज क्या रचना किया है इसको विश्वकर्मा ने गजब की रचना है शरीर की इसलिए कहते की देखो पुरुष से हृदय में निश्रदा हृदय से विषय इसलिए जब तक हृदय से खून ना जाए तो नाड़ी सब सूख जाए नष्ट हो जाए जा जा। सारी नारी हृदय से ही निस्ृत के समान निस्तृत है नाड्य श्राहा मध्य मूर्धान भिता अभिनी निर्गदा, सुषम नामा, उसमें भी एक ऐसा विलक्षण नारी है जो समूर्धा भेदन करते हुए बाहर की ओर निकल कर आदि उनके साथ संबंध कर देती है त्या अंदगाले। अंदगाले में उस नारी के द्वारा हृदय में आत्मा को ले आएगा मैंने सगरे इंद्रियों को करके हृदय में आकर के उस बुद्धि के साथ एक वो अपने उस सुषम नी से ऊपर उठेगा वशीकृति योजित तया नाड्या उदम ऊपरी आयन गच्छ उस नारी सुषम नारी के द्वारा ऊपर की ओर जाते हुए ऊपर की जाती हुआ आदित्य द्वारे अमृतत्तम अमरणम आदित्य द्वार सूर्य को भेदन करता हुआ वो उपासक है यान उपासक भी है, उपासक है वो भी क्या करेगा सूर्य से प्रार्थना तो करता ही है, है कि नहीं सत्यपीतम मुखम बना नहीं पुनः प्रार्थना किया ही है वो द्वार उसके लिए खुल जाएगा और वो चल पड़ेगा अमृतोत्तम ब्रह्मलोक पहुंचा और वहाँ पर जो है आपेक्षिक अमृत को प्राप्त करता है आभूत संप्ल स्थान अमृतत्व निभाषते विष्णु पुराण दो आठ संतान में आभूत संपलवन इस भौतिक सृष्टि का प्रणय पर्यंत ब्रह्म लोक में वहाँ पर विराजमान रहेगा ब्रह्मणावा ब्रह्म अथवा ब्रह्मा जी के साथ विनिर्भर है न? जो भागवत में तीन गति उसके लेकर कर था हो सकता है ब्रह्मा जी के साथ साथ उसकी भी मुक्ति हो जाए लौटेगा नहीं वहां से कि अगले कल्प आदिओं में जाकर के वो देव भावी को भी प्राप्त नहीं करेगा ब्रह्मांतरण अमृत में थी ब्रह्म के ब्रह्मा जी के साथ साथ कालांतर में मुख्य अमृत को प्राप्त कर लेता है ऐसा इति भुक्त और कैसे भुक्ता भोगान अनुपमान ब्रह्म लोक बता ब्रह्म लोक गता जिसकी कोई उपमा ही नहीं ऐसे उपभोग को भोगते हुए अंत में जाकर के ब्रह्म लोक जी के साथ साथ मुक्त हो जाएगा और दूसरे लोग विश्व नाना विधगत अन्य नाड्य अन्य जो नाडिया है वे क्या नाना गति प्रदान करने वाली है उत्क्रमण निमित्तम भवंती संसार प्रतिविधि यहाँ से ऊपर के लोग गया इधर से उधर घूमते रहेगा संसार को प्राप्त कराने वाली अन्य सारी नाड़िया है समझो आप पूरे में जो कई गई बात है उसका संक्षेप करते उप करते इधर सौर अर्थ हमारा तम अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरा सद हृदय सन्निविष्ट है तन मुंजादिवेशी काम धैर्य तुम विद्या अच्छुक अमृतमी अंगुष्ट मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जना आत्मा हृदय सन्निविष्ट ये अंगुष्ट मात्र पुरुष है ये अंतरात्मा भी वाला चीज है और सकल जीवों की हृदय में वह स्थित है आ रही उस आत्मा को कैसे करना है धैर्य पूर्वक जैसे मूंज घास से सिंह को अलग किया जाता है उसी प्रकार से धैर्य पूर्वक आपको जो है तम आत्मान स्वास्थ्य अपने शरीर से पृथक कर लेना पृथक करके तम आत्मा नम में शुक्रम अमृतमित विद्या वही शुद्ध है वही अमृत है वही अभय है ऐसा उसको अनुभव करना है ऐसा उसको अनुभव करना है अंगुष्ठ मात्रा पुरुष है अंतरात्मा हे जो पुरुष है अब अंतरात् स्वरूप से अंगुष्ठ मात्र अनुभव में आता है चा, चा, चा, नाम हृदय सन्निविष्ट इस सकल लोगों के से संबंधी बनकर हृदय में सन्निविष्ट होता है मन उपाधि संबद्ध होकर के हृदय में अनुभव में आने वाला चीज है यथा व्याख्या था क्या दिया ना इस पर विचार दो बार आ चुका है मंत्र दो बार विचार हो चुका है तम स्वाद आप ऐसे उसे अपनी जो मानी जा रही है अभी तक मेरा घर के जिसको पकड़ रखे हैं और इस शरीर इस शरीर से शरीर उसे अलग कर डालो मैंने विवेक से उखाड़ के निकाल गये बाहर ऑपरेशन करेगी इसे उदय अच्छे निष्कर्ष पृथक कित्यार स्पष्ट करते हो कह प्रथम कर दो विवेक करो कह कर। मैं नहीं हूँ ये विद्यावत मेरे में कल्पित है ऐसा उसको निश्चय कर लेना किमी वो किसके समान इसको अलग करना है मुंजादी काम अंत स्थान धैर्य इसे मूझ घास का मूझ घास भी तीन परत होती है अंदर सीख होता है और उसके धार बहुत तेज तलवार जैसे होता है बहुत संभल के उसको ढंग से सड़ाना पड़ेगा फिर उसको अलग करना पड़ता है फिर तो से काट देता आपको बहुत हिसाब से तो उसी प्रकार या बड़ा विवेक से ये शरीर जो आपका स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से आप अपने भीतर में अनुभव में करने योगी बुद्धि की उपाधि में वह सिख के समान विद्यमान उस अंतरात्मकवाद पुरुष का अनुभव करें और वह अनुभव करें तो नहीं की उतनी परिमाण वाला है जैसे अनेक आचार्यों ने कर डाला तो वैसा नहीं किंतु कैसे उसको समझ रहा है तो वो करे तम शरीर निष्कृष्ट छमात्र उस शरीर से जो पृथ्व किया हुआ उस आत्मा को छिन्मात्र विजानिया शुक्रम अमृतम ब्रह्म पूर्व में कहा जा चुका है उस प्रकार से उसका अनुभव करना चाहिए दुर्वचन वो प्रतिषद पर समाप्ति कर दुर्वचन जो कहा गया है वो प्रतिषद की के लिए है परि समाप्त अर्थम शब्द शब्द भी इसीलिए ही है विद्या अयम अयम आख्याय अधुना आख्याय का भी उपसंहार विद्या के उपसम जो कहा वलियों में इस छह वलियों को आख्यायिका के रूप में जो प्रस्तुत किया गया था उसकी भी विचार को उपसंहार करते हुए कथन कर रहे हैं मृत्यु पोक्ताम नाचिके तो अथ लब् ब्रह्म प्राप्त बिरजो भू विमृत अन्योमेव मृत्यु प्रोक्ता नाचिके तो अथवा मृत्यु की कई हुई और संपूर्ण योग विधि एवं नाचिकेता अग्नि इन तीनों चीजों को लब्धवा नचिकेता ने प्राप्त करके वक्या किया वो ब्रह्म ही हो गया ब्रह्म प्राप्त हो विजो अभूत मृत्यु अभूत करेगा एवं अन्योपी यो इसी प्रकार ऐसी अन्य भी जो कोई भी पुरुष आत्म आत्म एव इस आत्मा को ही जो अनुभव करेगा वह अभी वैसे ही हो जाएगा मृत्यु से वो छुटकारा पाएगा मृत्यु प्रोक्ताम एताम विद्याम योग चकुसरम समस्तम सोपकरण सफलता पूर्वोक्त ब्र विद्या और योग विधि ये सारा जो कुछ भी कहा गया है वह उपकरण सहित कहा गया साधन जो कहा गया वह सफल है ये समझो नाच नाचगी तो वर प्रदान मृत्यु चिकेता को वर प्रदान के द्वारा जो मृत्यु से लाभ हुआ है प्राप्त करके किम ब्रह्म प्राप्तो अभू तो ब्रह्म ही हो गया मुक्तो भवत खतम विद्या प्राप्त धर्मो मृत्यु विवेद काम अविध्य सन करता विद्या के प्राप्ति के द्वारा विरज हो गया धर्माधर्म रहित हो गया है अभी मृत्यु मने काम अविध्यस् सन पूर्वक जो पहले कामना और विद्यार्थी वह हो गया है न ना केवल नाचिकेत केवल नाचकेता ही ऐसे होगा हो गया था और ऐसे हो गया और, और कोई हो नहीं सकता ऐसा ना समझें अन्यो भी नाचकेत तो बद आत्मेव यहाँ पर है आत्मा होना चाहिए मेवा पाठ ही नहीं है आत्मेव विधही आत्मेव निरुपचित आगे है आत्मेव नचिकेत बद नचिकेता के सम्मान आत्मा को ही विधि मैने आत्म एवं निरुपचरित प्रत्यक स्वरूप निरुपाधिक निरुपा प्रत्यके का निरुपा स्वरूप ही है अयदा प्राप्त तत्व तत्व मैने वह व्यक्ति तम तक एवं वह व्यक्ति भी वैसा ही हो जाएगा इति प्राय नानूपम अप्रत्यम रूपम यह निश्चय करेगा मेरा स्वरूप कोई और प्रतिम नहीं है तथ एवं अध्यात्तम एवं मुक्त प्रकारेण इस प्रकार का कहा हुआ यह जो अध्यात्म विद्या है यो वेदा, जो जानेगा विजाना विश्वपी विरजमु भी जो इस विद्या के शरण में आ गया उसका भी भला हो गया वह भी विरजा सन प्राप्त किया, मृत्यु भवति वाक्य शेष वह भी विरज हो जाएगा और ब्रम प्राप्ति द्वारा निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा शिष्याचार्य प्रमादकृत अन्याय विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थ एवं शांति शिष्य आचार्य के द्वारा हुए जो है मान लो यह विद्या को ग्रहण करने में कहीं दोष अन्य न्याय ग्रहण किया अश्रद्धा को ग्रहण कर लिया है कि विद्या ग्रहण करने की छह प्रक्रिया बताई गई है उन छह प्रक्रिया में से किंचित न्यूनता आ जाए तो वह विद्या प्राप्त ढंग से नहीं किया अन्यापुर किया है उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए विधान किया विद्या सर्व प्रकाश तो विद्या ग्रहण प्रतिपालन निमित्त दोष प्रति प्रश विद्या का ग्रहण और विद्या का प्रतिपालन इन दोनों में किसी भी प्रकार का निमित्त को लेकर दोष उत्पन्न हुआ हो उस दोष को प्रशमन करने के लिए यह शांति कही गयी है सह ना अवतु सह नुनक तू सह गेजस्वी वही नमस्तो विद्वेश सह नव अवतु नव मैं आवाम अवतु पाल विद्यास्वरूप प्रकाशन प्रकाशन के द्वारा वह आत्मा हम गुरु और चेले दोनों का पालन करें कहा कौन सै परमेश्वर आत्मा उपनिषद प्रकाशित जो उपनिषद से प्रकाशित ब्रह्म है वही हमारी रक्षा करे किंचा सहनो विनो फल प्रकाशन ना हम दोनों को उस विद्या का फल प्रकाशन के द्वारा हम दोनों के पालन करें वही परमात्मा सहैव आवा विद्या वीरियम सामर्थ्यम करवा वही निष्पाद वही और हम दोनों ही इस विद्या सामर्थ्य है इसको निष्पादन कर ले ऐसी उनकी कृपा सदा बनी रहे किंच तेजस्वी तेजस्वीनो आवयोह यम तुधीतम अस्तु जो हम दोनों ने मिलकर पढ़ा है वह तेजस्वी को प्राप्त हो जाए अर्थात वह स्वाधीत हो जाए अथवा ये से तेजस्वी नौ आवाभ्याम यदीतम तद अती तेजस्वी वीरवध अस्तु अतः हम दोनों ने ग्रह पढ़ाव जो वस्तु है वह अत्यंत तेजस्वी हो जाए ऐसा व्यर्थ किया जाता माँ विद्विषा वही शिष्य आचार्य प्रमाद अन्याय अयना अध्यापन दोष नि द्वेश क्रवाव